chapter 8 part 1 title degeneration the man of superior character is not conscious of his character hence he has character the man of inferior character is intent on not losing character hence he is devoid of character the man of superior character never acts not ever just so with an ulterior motive the man of inferior character acts and does so with an ulterior motive the man of superior kindness acts but does so without an ulterior motive the man of superior justice acts and does so with an ulterior motive एंड वेन द मैन ऑफ सुपीरियर ली एक्ट एंड फाइंड नो रिस्पॉन्सॉल्स हिस्स टू फोर्स इट ऑन अदर सा उपनिषद अध्याय अड़तीस खंड एक अदर पतन श्रेष्ठ चरित्र वाला मनुष्य अपने चरित्र के प्रति अनजान है इसलिए वह चरित्रवान है घटिया चरित्र वाला मनुष्य चरित्र बचाए रखने पर तुला है इसलिए वो चरित्र से वंचित है श्रेष्ठ चरित्र वाला मनुष्य कभी कर्म नहीं करता है या करता भी है तो कभी किसी वायु प्रयोजन से नहीं घटिया चरित्र वाला व्यक्ति कर्म करता है और ऐसा सदा किसी वायु प्रयोजन से ही करता है श्रेष्ठ दया वाला मनुष्य कर्म करता है लेकिन ऐसा वह वायु प्रयोजन से ही नहीं करता है श्रेष्ठ न्याय वाला मनुष्य कर्म करता है और ऐसा वह वायु प्रयोजन से ही करता है लेकिन जब श्रेष्ठ कर्म का कांड वाला मनुष्य कर्म करता है और प्रत्युत्तर नहीं पाता तब वह अपनी आस्तीन चढ़ा दूसरों पर कर्म कांड लादने की इजाजत ही करता है लियो के संबंध में मैंने सुना एक संध्या जब सूरज था और आकाश डूबते सूरज के रंगों से भरा था साझ की शीतल हवा बहती थी और एक वृक्ष की छाया में टॉलस्ता ने एक सर्प को विश्राम करते देखा चट्टान पर काई जमी हुई चट्टान पर परिपूर्ण विश्राम की अवस्था में लेते हुए देख, चालसता सर्प के पास पहुंचा और ऐसा कहा जाता है कि उसने सर्प से कहा कि सूरज की डूबती हुई किरणों के नृत्य के बीच ठंडी बहती हवा में तुम जीवित हो श्वास ले रहे हो और इतना ही तुम्हारे आनंदित होने के लिए काफी है। तुम आनंदित हो लेकिन मैं मैं आनंदित नहीं हूँ सूरज की किरणें काफी नहीं सांझ की शीतल हवा काफी नहीं चलती हुई श्वास जीवन का वरदान काफी नहीं तुम आनंदित हो और मैं आनंदित नहीं मनुष्य को पर सारा जगत आनंदित है मनुष्य किस रूप से ग्रस्त है कि आनंदित नहीं और ऐसा अगर किसी एक मनुष्य के साथ होता तो हम कहते कि वो बीमार है और उसका इलाज कर लेते ऐसा पूरी मनुष्यता के साथ है इसलिए आसान नहीं कहना कि पूरी मनुष्यता ही बीमार है तब तो उचित होगा ये कहना कि मनुष्य का गुणधर्म ही दुखी होना है मनुष्य जैसा है वैसा दुखी ही हो सकता है मनुष्य के लिए आनंद का द्वार खुल सकता है मनुष्य जैसा है उसके अतिक्रमण से उसे ट्रांसेंडेंस से उसके पार जाने से लाओसे ने सुनी होती ये घटना टा लसता है तो वो राजी हुआ होता क्योंकि क्यूँकी लाओस्य तो सर्प जैसा मनुष्य था श्वास लेना काफी आनंद है जीवन अपने आप में इतना बड़ा वरदान थे कि कुछ और मांगने की जरूरत नहीं होना ही बड़ी अनुगमता है जो दुखी हो रहा है शायद उसके जीवन से संबंध टूट गए मनुष्य का जीवन से संबंध टूट गया है या बहुत क्षीण हो गया जड़े उखड़ गई है भूमि से जुड़ा भी है तो भी जुड़ा नहीं है शायद ये अनिवार्य है शायद मनुष्य के होने की ये अनिवार्यता है ये नियति है की मनुष्य टूटे प्रकृति से और फिर से जुड़े यहाँ चेतना के धर्म को थोड़ा हम समझ ले तो फिर सूत्र में प्रवेश आसान हो जाए संस्कृत बड़ी अनुठी भाषा है शायद पृथ्वी पर वैसी दूसरी भाषा नहीं। क्योंकि जिन लोगों ने संस्कृत को विकसित किया वे लोग मनुष्य की चेतना के अंतर अनुसंधान में गहरे रूप से लीन थे जैसे आज पश्चिम में पश्चिम की चेतना विज्ञान के साथ बड़े गहरे रूप से डूबी है तो पश्चिम की भाषाओं में विज्ञान की छाप है पश्चिम की भाषाएं रोज रोज वैज्ञानिक खोती चली जाती अनिवार्य है क्योंकि भाषा वही हो जाती है जो भाषा में किया जाता है जिन्होंने संस्कृत को विकसित किया वे चेतना के अंत की खोज में लगे थे वो सारी की सारी खोज संस्कृत में प्रविष्ट हो गई है संस्कृत में शब्द है दुख के लिए वेदना वेदना अनूठा शब्द है उसके दोहरे अर्थ है उसका एक अर्थ दुख है और एक अर्थ ज्ञान है वेदना उसी धातु से बना है जिससे वेद विद वेद का अर्थ ज्ञान परम ज्ञान विद का अर्थ है बोध विद्वान विद्युता वेदना भी उसी धातु से बना है वेदना का एक अर्थ है ज्ञान बोध लेकिन वेदना का दूसरा अर्थ है दुख ज्ञान और दुख में कोई गहरा संबंध है ये शब्द अकारण नहीं है असल में ज्ञान ना हो तो दुख नहीं हो सकता इसलिए अगर सर्जन को आपका अंग काट डालना है तो पहले आपका ज्ञान छीन लेना जरूरी है। आप बेहोश हो जा फिर आपके शरीर की काट-पीट की जा सकती है क्योंकि जहां ज्ञान नहीं वहां दुख नहीं जहां ज्ञान है वहां दुख होगा वो जो टालसता है जो सर्व से बात कर रहा है वो निश्चित ही दुखी नहीं है दुखी लेकिन सर्व को ज्ञान नहीं इसलिए दुख भी नहीं को ज्ञान और इसलिए दुख। और तब एक बड़ी अनूठी घटना घटती है कि मनुष्य जाति में जो लोग सर्वाधिक ज्ञान पूर्ण है मनुष्य जाति में भी वे लोग जो ज्ञान की दिशा में बहुत आगे नहीं गए हैं बहुत दुखी नहीं होते इसलिए दूर जंगल में रहता हुआ आदिवासी बहुत दुखी नहीं ज्ञान की मात्रा के साथ दुख बढ़ जाता है इसलिए वेदना अनूठा शब्द दुनिया की किसी भाषा में ज्ञान और दुख दोनों के लिए एक शब्द नहीं है ज्ञान होगा तो दुख होगा उल्टी बात भी सच है दुख होगा तो ज्ञान होगा आपके सिर में दर्द होता है तभी आपको पता चलता है कि सिर है जब दर्द नहीं होता तो पता नहीं चलता किस असल में जब आपको अपने शरीर का पता चलने लगे तब समझना कि आप बीमार हैं। बीमारी का यही लक्षण है जब आपको शरीर का अंग अंग पता चलने लगे तो समझना कि आप वृद्ध हो गए बूढ़े हो गए जहाँ जहाँ दुख होगा वहाँ वहाँ बोध होगा पैर में कांटा गड़ेगा तो पता चलेगा कि पैर है अगर दुख न हो तो ज्ञान भी नहीं होगा बोध भी नहीं होगा मनुष्य बोधपूर्ण है पूरी प्रकृति में मनुष्य अकेला बोधपूर्ण है जो सोचता है विचारता है विमर्श करता है जो राजी नहीं होता चीजें जैसी हैं उनके प्रति सोचता है उनमें बदला हट जाता है या अपने में बदला हट जाता है लेकिन मनुष्य विचार कर रहा है प्रतिपल जो भी हो रहा है वो उससे टूटा हुआ है विचार के कारण जब भी आप विचार करते हैं किसी चीज का आप उससे टूट जाते हैं विचार बीच में स्थान बना देता है विचार डिस्टेंस पैदा करता है फासला बनाता है फासले के बिना विचार हो भी नहीं सकता इसलिए विचारक कहते हैं कि जब भी आप सोचते हो तो पहले फासला बना लेना अगर फासला ना होगा तो आप सोच भी ना सकेंगे जितना फासला होगा उतना सोचना सही होगा जितना फासला कम होगा उतना सोचना मुश्किल हो जाएगा एक मजिस्ट्रेट उसका लड़का चोरी करके अदालत में आ जाए तो फिर वो नहीं सोच पाता फासला बहुत कम है लड़का बहुत गरीब है एक डॉक्टर है उसकी पत्नी बीमार हो जाए तो वो निदान नहीं कर पाता फासला बहुत कम है एक सर्जन है बड़ा से बड़ा सर्जन उसके खुद के बेटे का ऑपरेशन करना हो वो किसी और सर्जन को बुलाता फासला बहुत कम फासला जितना हो उतना विचार निष्पक्ष हो पाता है फासला जितना कम हो उतना विचार धूमिल हो जाता है इसलिए एक अनूठी बात रोज देखने में आती है कि अगर दूसरा मुसीबत में हो तो आप बड़ी नेक सलाह दे पाते हैं। वही मुसीबत आप पर हो तो कोई सलाह आप अपने को नहीं दे पाते फासला बिल्कुल नहीं विचार अवरुद्ध हो जाते विचार फासला पैदा करने की विधि मनुष्य टूट गया है स्वभाव से क्योंकि सोचता है हर चीज पर सोचता है जहां जहां सोचना प्रविष्ट हो जाता है वहां वहां से टूट कर चला जाता है अब एक ऐसी अवस्था है मनुष्य की जहाँ दो ही उपाय कि वो वापस प्रकृति से जुड़ जाए क्योंकि प्रकृति से बिना जुड़े आनंद नहीं है विचार आनंद को जानता ही नहीं जान भी नहीं सकता विचार दुख का मूल है विचार स्वयं दुख है वेदना है तो दो ही उपाय हैं मनुष्य के लिए एक तो ये उपाय है कि वो गिर जाए विचार से नीचे जहा पशु जीते हैं वृक्ष जीते आकाश में बदलियां चलती उस लोक में गिर जाए इसलिए शराब का इतना प्रभाव है मादक द्रव्यों की कि इतनी गहरी पकड़ है आदमी के ऊपर कि दुनिया के सारे धर्म चिल्लाते हैं, सारे राज्य कोशिश करते है लेकिन आदमी को बेहोश होने से नहीं रोका जा सकता ये केवल शराब की ही बात होती तो आसान था ये शराब की ही बात नहीं है ना कानून रोक सकता है न साधु रोक सकते हैं, क्योंकि मनुष्य की बहुत गहरी पकड़ है और वो पकड़ ये है कि शराब के गहरे नशे में थोड़ी देर को वो आनंदित हो पाता दुख मिट जाता है शराब से दुख नहीं मिटता दुख मिटता है विचार के खो जाने से शराब माध्यम बन जाती तो जहां भी आपका विचार खो जाता है वही आपको आनंद की झलक मिलने लगती है तो एक तो उपाय है कि आदमी नीचे गिर जाए लेकिन ये उपाय बहुत कारगर नहीं क्योंकि तो जहां हम पहुंच गए हैं वहां से वस्तुतः नीचे गिरना असंभव है जगत में पतन होता ही नहीं ये ऐसे ही है कि एक बच्चा मैट्रिक की कक्षा में पहुंच गया आप चाहे उसे आप पहली कक्षा में फिर से भेज दें। लेकिन पहली कक्षा में उसे भेजा नहीं जा सकता ज्ञान से नीचे गिरना असंभव है जो आपने जान लिया उसे आप अनजाना नहीं कर सकते जो आपका ज्ञान बन गया उससे आप वापस नहीं लौट सकते इसलिए श्री अरविंद के विचार में थोड़ा सा बल है श्री अरविंद पहले विचारक है भारत में जिन्होंने जोर दिया इस बात पर कि कोई भी मनुष्य एक बार मनुष्य योनी में पैदा होकर वापस पशुओं में नहीं जा सकता इसमें सच्चाई है चाहे कितना ही पाप करे पशु वत हो जाएंगे लेकिन पशु नहीं हो सकता कोई उपाय नहीं है नीचे गिरने का क्योंकि जो जान लिया है उसे अनजाना कैसे किया जाए जो चेतन हो गया वो अचेतन नहीं हो सकता क्षण भर को हम भुलावा पैदा कर सकते हैं शराब भुलावा पैदा करती आपकी स्थिति नहीं बदलती एक ही उपाय है दूसरा वो ये है कि हम विचार के पार चले जाएं, विचार के नीचे चले जाए तो भी विचार मुक्ति हो जाती उसी के साथ दुख से मुक्ति हो जाती बेहोशी में कोई दुख नहीं और या फिर इतने परम होश से भर जाए विचार के पार चले जाएं, इतने चेतन हो जाएं कि चेतना तो हो विचार न रह जाए होश तो हो लेकिन विचार न हो जाए आकाश रह जाए चेतना का बादल विचार के न रह जाए इस अतिक्रमण में ध्यान में समाधि में सिर्फ पुनः हम प्रकृति के साथ एक हो जाते तो एक तो असाधु का ढंग है प्रकृति के साथ एक होने का शराब वासना कुछ भी खोने के उपाय विस्मरण के उपाय वो असाधु का ढंग है समाधि को पाने के लिए सफल उसमें वो नहीं होता। एक साधु का ढंग है ध्यान उस अवस्था में आ जाना जहां विचार खो जाते नीचे उतर के अगर तालसताय को लगा कि सर्प आनंद में है तो यह भी तालसताय को लग रहा है सर्प को नहीं सर्व को यह भी नहीं लग सकता कि तालसताए दुख में है और न सर्फ को यह लग सकता है कि वो आनंद में ये भी तानस्थाएं की चिंता है, है। सर्फ का इससे कुछ लेना देना नहीं है सर्फ सिर्फ होश में ही नहीं है जो भी हो रहा है हो रहा है सर्फ उसमें बह रहा है मात्र भी फासला नहीं जहां वो विचार कर सके न उसे दुख का पता है और न उसे आनंद का पता है वो हमें आनंद में प्रतीत होता है उसे कुछ पता नहीं लेकिन बुद्ध को आनंद का पता है तो बुद्ध सर्प जैसे है एक अर्थ में और एक अर्थ में हम जैसे हैं, उन्हें पता है आनंद का जैसे हमें पता है दुख का इस अर्थ में वो मनुष्य जैसे है और इस अर्थ में वो सर्प जैसे हैं कि वो आनंद में इतने लीन है कि उसकी कोई विचारणा नहीं बनती वे आनंद के साथ एक है वो उनका स्वभाव है इसलिए बुद्ध अगर बैठे हैं बोति वृक्ष के नीचे और हम जाके उन्हें कहें कि आप बड़े आनंद में तो ये भी हमारा विचार है बुद्ध तो आनंद के साथ इतने लीन है कि हम कहेंगे तो उन्हें ख्याल आएगा अनंथा उन्हें ख्याल भी नहीं आएगा हम ही उन्हें स्मरण दिलाएंगे असल में हमारे चेहरे का दुख ही उनके लिए स्मरण का कारण बनेगा कि वो में है एक अवस्था है अतिक्रमण की लोस्य से प्रसूत्र को समझने के लिए यह ख्याल में रखना जरूरी है प्रकृति का पहला संबंध तो टूट गया उसे वापस वैसा ही जोड़ने का कोई उपाय नहीं लेकिन अगर हम ये समझ पाए कि संबंध के टूटने में दुख निर्मित हुआ है तो हम इसको अतिक्रमण कर सकते हैं और पार जा सकते हैं। लाभ से उस अवस्था की चर्चा कर रहा है जब हम प्रकृति के साथ पुनः मिल गए वर्तुल पूरा हो गया हम उसी मूल स्रोत में फिर से डूब गए इस ज्ञान की यात्रा के बाद वापस नहीं गिरे पुनः पूरी यात्रा के बाद वर्तुल पूरा हुआ और ध्यान रहे हम जहा हैं आधा वर्तुल हो गया है यहां से अगर हम पीछे भी गिरे तो भी उतनी ही यात्रा करनी पड़ेगी जितना हम आगे बढ़े मैं एक विश्वविद्यालय में था रोज सुबह घूमने जाता एक बड़ा बगीचा उसके सामने एक चक्कर मारा एक बुरे मित्र सरोज नमस्कार होती कभी कभी उनसे मैं कुशल छीन पूछ लेता था एक दिन उनसे पूछा कि ठीक तो है उन्होंने कहा और तो सब ठीक है लेकिन अब शरीर काम नहीं देता पहले तो मैं पूरा एक चक्कर लगा लेता था अब आधे पर ही आके थक जाता हूं और वापस लौटना पड़ता है मैंने उनसे कहा इसमें फर्क क्या है आधे पर ही आके थक जाता हूं और वापस लौटना पड़ता है चाहे पूरा चक्कर लगाओ चाहे आधे से वापस लौटो तुम्हारा घर बराबर दूरी पर कुछ लोग उन बूढ़े सज्जन जैसी ही चेष्टा करते रहते हैं, आधे से वापस लौटने की कोशिश करते हैं। उतनी ही यात्रा में तो वर्तुल पूरा हो जाएगा और जीवन जो सिखाने के लिए है वो शिक्षा भी मिल जाएगी जो बोध जीवन की नियति है वो भी हाथ में आ जाएगा विचार का कचरा भी छूट जाएगा और बोध की पवित्रता भी उपलब्ध हो जाएगी पीछे गिरने की जिष्ठा जो छोड़ देता है उसने धार में होना शुरू कर दिया पीछे गिरने की जिष्ठा ही अधर्म है और पीछे कोई गिर नहीं सकता वो असंभावना है इसलिए मैं निरंतर कहता हूँ की अधार्मिक आदमी असंभव कोशिश में लगाए जो सफल हो ही नहीं सकता अधार्मिक इसलिए असफल नहीं होता कि बुरा है अधार्मिक इसलिए असफल होता है कि वो जो चाहता है वो हो ही नहीं सकता वो प्रकृति के नियम में नहीं है धार्मिक इसलिए सफल नहीं होता की भला है धार्मिक इसलिए सफल होता है की वो जीवन के नियम के अनुकूल चलता है सफल होगा ही बुरे भले की कोई फिक्र प्रकृति को नहीं प्रकृति को फिकर सही और गलत की है बुरा भला आदमी की धारणाएं जीवन के परम नियम बुरे और भले की भाषा में नहीं सोचते जीवन के परम नियम ठीक और गलत की भाषा में सोचते बुद्ध अपने हर विधि के सामने सम्यक राइट शब्द जोड़ देते थे उन्होंने अपने भिक्षुओं को कहा कि ध्यान भी करो तो उन्होंने कहा सम्यक ध्यान राइट मेडिटेशन बड़ी सोचने की बात है कि ध्यान भी क्या असम्यक हो सकता है गलत ध्यान भी हो सकता है जरूर हो सकता है तभी बुद्ध जोर दे के कहते हैं कि ठीक ध्यान सम्यक ध्यान कोई बुद्ध से पूछता है कि आप ध्यान में भी सम्यक क्यों जोड़ते हैं तो बुद्ध कहते हैं वो भी ध्यान है जो बेहोशी से होता है गिर के जो उपलब्ध होता है वापिस वो असम्यक है वो भी ध्यान में जो आगे बढ़ उपलब्ध होता है अतिक्रमण से उपलब्ध होता है वो सम्यक है बुद्ध तो कहते हैं सम्यक समाधि ठीक समाधि ये आपने कभी ख्याल ना किया होगा गैर ठीक समाधि भी होती है और दुनिया के बहुत से धार्मिक लोग भी गैर ठीक समाधि की कोशिश में लगे रहते हैं अगर आप बेहोश हो गए तो गैर ठीक समाधि दे दी अगर आप आनंद से भरे और होश में भी रहे तो ठीक समाधि दे दी फर्क वही है पीछे गिरने का या आगे निकल जाने का पीछे गिर जाना आसान दिखता है लेकिन असंभव है आसान दिखने के कारण बहुत लोग कोशिश करते हैं लेकिन असंभव होने के कारण कोई भी सफल नहीं हो पाती ठीक ध्यान ठीक समाधि कठिन मालूम पड़ती है लेकिन संभव है कठिन होने के कारण बहुत कम लोग प्रयास करते हैं लेकिन जो भी प्रयास करते हैं वे सफल हो जाते हैं। अब हम इस सूत्र को समझने की कोशिश करें ये उन ध्यानियों के बाबत खबर देता है जिन्होंने प्रकृति के साथ पुनः अपने को एक कर लिया है श्रेष्ठ चरित्र वाला मनुष्य अपने चरित्र के प्रति अनजान अगर आपको चरित्र का बोध है तो वो बोध ही बता रहा है कि चरित्र में कहीं कोई खटकने वाली बात कोई चीज खटक रही नहीं तो बोध होगा कैसे बीमारी का बोध होता है स्वास्थ्य का बोध नहीं होता अगर चरित्र सच में स्वस्थ है तो आपको खटकेगा ही नहीं कुछ आपको यह भी पता नहीं चलेगा कि मैं चरित्रवान अगर आपको पता चलता है कि आप चरित्रवान हैं, अभी चरित्र बहुत दूर है ये आरोपित होगा थोक पीट के आपने किसी तरह अपने को चरित्रवान बना लिया होगा लेकिन आप अभी तक चरित्र की योग्यता नहीं पा सके अभी चरित्र आपके भीतर से खिला नहीं है ये फूल आपकी ही आत्मा में नहीं लगे या आप कहीं से खरीद रहा ये उधार है इन्हें आपने ऊपर से चिपका दिया तो चाहे आप दुनिया को धोखा दे दें लेकिन आप अपने को कैसे धोखा दे सकते आप अपने को धोखा नहीं दे सकते ये इस बात से पता चलेगा कि आप सदा इस खाल में रहेंगे कि मैं चरित्रवान आप अकड़े हुए रहेंगे आपको सदा ये कांटे की तरह चुभता रहेगा कि आप चरित्रवान आप देखे चारों तरफ चरित्रवान लोगे की तरह उनको चुभता ही रहता है की वो चरित्रवान है वो अकड़े ही रहते हैं चलते भी हैं तो और ढंग से बैठते भी हैं तो और ढंग और पूरे वक्त उनकी आंखें तलाश करती हैं कि कोई समझे कि वो चरित्रवान कोई पहचाने कि वो चरित्रवान चार लोग उनसे कहे कि आपका सील, आपका चरित्र आपकी महिमा स्वस्थ नहीं थे वो अभी किसी और के सहारे की जरूरत है अभी अकल के सहारे ही वो चरित्रवान है ये भी अहंकार का ही हिस्सा है अभी चरित्र इतना सहज नहीं हो गया है कि वो भूल जाए कि उन्हें पता न रहे कि वो इसकी प्रतीक्षा न करें कि कोई सहारा दे कि कोई प्रशंसा करे कि दूसरे की आंख में जो जल पैदा होती उससे उन्हें भोजन मिले कि दूसरे के शब्द जो खुशामद करते हैं, उससे उन्हें शक्ति मिले नहीं अब उन्हें कुछ भी पता नहीं शरीर स्वास्थ्य हो गया जब भी कोई चीज स्वस्थ हो जाएगी तो आपको उसका पता नहीं चलेगा इसे आप एक कसौटी मानने और जीवन की साधना में जो लगे हैं उनके लिए ये कसौटी बड़ी मूल्यवान है जिस चीज का भी आपको पता चलता हो समझना की अभी अभी वो आपको नहीं मिली मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं कि हम बिल्कुल शांत हो गए फिर वो मेरी तरफ देखते है कि मैं कहूं कि हाँ आप शांत हो गए अगर मैं कह दूं कि आप नहीं हुए तो उनकी सब शांति खो जाती हुआ तत्म अशांत हो जाता मैं उनसे यही कहता हूं कि अगर शांति हो गए तब इस अशांति को क्यों ठोते हो कि मैं शांत हूं इसे भी छोड़ो अब पूरे ही शांत हो जाओ नहीं विकल्ते हैं पूछने आपसे आए ताकि पक्का हो जाए आप मुझसे पूछने नहीं आते कि आप जीवित हैं या नहीं वो पक्का है लेकिन आप पूछने आते हैं कि मैं शांत हो गया क्यों वो पक्का नहीं है आप थोपना चाह रहे हैं आप अपने को समझाना चाह रहे हैं कि शांत हो गए शांत होना कठिन है समझा लेना बहुत आसान और अगर दूसरे प्रशंसा करने लगे तब तो समझा लेना बहुत आसान इसलिए हमारे मुल्क में जहां साधु की प्रशंसा है अगर झूठे साधु बड़ी संख्या में पैदा होते हो तो साधुओं का कसूर तो है ही हमारा कसूर बहुत बड़ा है वो प्रशंसा ही रोग का आधार हो गया उस प्रशंसा के मुंह में आदमी शांत भी हो जाता है आनंदित भी हो जाता है और भीतर कोई घटना नहीं घटती लाभ से कहता है श्रेष्ठ चरित्र वाला मनुष्य अपने चरित्र के प्रति अनजान उसे कुछ भी पता नहीं उसे ये भी पता नहीं कि मैं अच्छा हूँ और आप बुरे हैं ध्यान रहे मैं अच्छा हूँ जिसको भी पता होगा उसे ये भी पता होता है साथ ही साथ की आप बुरे जब भी आप दूसरे को इस भांति देखते हैं कि दूसरा बुरा है तब आप गौर करके देखना कि दूसरे को बुरा देखने की चेष्टा वस्तुतः दूसरे से संबंधित नहीं है स्वयं को अच्छा देखने से संबंधित है और जब हम दूसरे को बुरा देख लेते हैं तो स्वयं को अच्छा देखना आसान होता है अगर सभी लोग अच्छे हैं तो स्वयं को अच्छा देखना बहुत कठिन हो जाएगा कबीर ने कहा है जो मैं खोजने चला कि कौन से बुरा आदमी तो मुझसे बुरा मुझे कोई भी ना मिला अगर आप खोजने जाएंगे तो आप से अच्छा आदमी मिल ही नहीं सकता असंभव है अगर आपको कहीं भूल से कोई अच्छा आदमी मिल भी जाए तो ज्यादा देर अच्छा नहीं रह सकता आप कुछ ना कुछ उपाय खोज ही लेंगे जिससे आप उसे बुरा कह सके कभी आपने ख्याल किया है कि जब भी आप किसी को बुरा सिद्ध कर पाते हैं, तो आपकी छाती से बोझ उतर जाता है जब भी आप निंदा करते हैं गाली देते हैं किसी के दोषो का वर्णन करते हैं तब तो आपने कभी अपना चेहरा आईने में देखा कैसे प्रसन्न आप मालूम होते। तो बड़ा बोझ छाती से उतर गया ये एक आदमी और नीचे आ गया एक आदमी से आप और ऊपर आ गए निंदा का रस इतना ज्यादा किसी और कारण से नहीं निंदा का रस सिर्फ इसीलिए है कि तो उसने आपको अच्छा होने का ख्याल पैदा होता एक अर्थ में अच्छा लक्षण कि आप अच्छा होना चाहते कम से कम इतनी चेष्टा तो जारी है कि अच्छा होना चाहते लेकिन आप जो विधि चुन रहे हैं वो गलत है आत्मघाती है इस धांति आप कभी अच्छे ना हो पाएंगे दूसरे में बुराई देखने की अथक चेष्टा चलती रहती है। अगर कोई आपसे प्रशंसा करे किसी की तो आप हजार तर्क उपस्थित करते हैं, आप हजार उपाय करते हैं कि सिद्ध दें कि वो प्रशंसा करने वाला गलत है लेकिन जब कोई किसी की निंदा करता है तो आप कोई तर्क उपस्थित नहीं करते आप बड़े सद्भाव से स्वीकार कर लेते हैं थोड़ा जाग के देखेंगे तो समझ में आएगा कि किस दर्शन का हिस्सा आप अच्छे होना चाहते ये सस्ता उपाय है ये सस्ता उपाय है एक लकीर खींची उसके सामने एक छोटी लकीर खींचते वो बड़ी हो जाती बिना कुछ किए उस लकीर को छूना भी नहीं पड़ता बड़ी लकीर खींचते वो छोटी हो जाती आप हर आदमी की लकीर अपने से छोटी खींचने की कोशिश में लगे ताकि आपकी लकीर बड़ी मालूम पड़ती रहे लेकिन ये प्रयास आत्मघाती है इससे आप कभी भी बड़े न हो पाएंगे ये छोटा रहने का बड़ा अद्भुत उपाय है सदा सफल होता है लाउस से कहता है कि चरित्र उसी के पास से जो चरित्र के प्रति अनजान है इसीलिए वह चरित्रवान है चरित्र घटिया चरित्र वाला मनुष्य चरित्र बनाए रखने पर बचाए रखने पर तुला रहता है जो व्यक्ति भी अपने चरित्र को बचाने की कोशिश में लगा रहता है वो घटिया है मीडिया उसे चरित्र के अद्भुत आकाश का कोई पता ही नहीं उसे चरित्र की स्वतंत्रता का कोई पता नहीं चरित्र उसके लिए एक बंधन और काराग्रह है आप देखते हैं साधुओं को स्त्री ना दिख जाए आंख नीचे रखते ये साधु साधुता कितने कीमत की है स्त्री छू न जाए अपने वस्त्रों को संभाल के चलते अभी एक साधु मुझे मिलने आया तो जहां मैं बैठा था जिस फर्श पर उस पर दो स्त्रियां भी बैठी थी तो फर्श के नीचे ही रुक गए तो मैंने कहा आप आ जाए बास उतने दूर से तो बात करना बहुत मुश्किल होगा उन्होंने तो कहा जरा अर्जन है एक ही फर्श पर जिसपे स्त्रियां बैठी मैं नहीं बैठ सकता कोई उनसे स्त्रियों की गोद में बैठने को नहीं कह रहा है फर्श पर नहीं बैठ सकते क्योंकि फर्श पर स्त्रियों बैठी हुई वो फर्श स्त्रियों को छू रहा है स्त्रीण हो गया उसमें स्त्रियों की ध्वनि तरण व्याप्त हो गई उसने साधु को कष्ट उससे साधु भयभीत ये साधुता कितने मूल्य की इसका कोई भी तो मूल्य नहीं है इतनी कमजोर साधुता का मूल्य क्या हो सकता है लेकिन हम भी कहेंगे कि हाँ ये साधु क्योंकि हम भी क्षुद्र चरित्र को ही पहचान जाते हैं क्षुद्र बुद्धि क्षुद्र चरित्र को ही पहचान भी सकती है इस साधु को हम भी साधु कह पाएंगे क्योंकि हमारी बुद्धि से भी इसका तालमेल बैठता है मगर हम नहीं समझ पा रहे कि जो इतना ज्यादा अपने चरित्र को बचाने पर तुला है उसके पास कितना चरित्र होगा है भी चरित्र या नहीं क्योंकि जो हमारे पास होता है उसे बचाने की कोई चिंता नहीं होती जो हमारे पास नहीं होता उसे बचाने की बड़ी चिंता होती हम बचाते ही उसको फिरते हैं जिसका हमें खुद ही भय है कि उगड़ ना जाए और पता न चल जाए कि वो हमारे पास नहीं अगर आप अपने चरित्र को बचाए रखने की कोशिश में लगे रहते हैं तो समझना कि वो चरित्र किसी काम का है नहीं किसी और चरित्र को खोजें जिसे बचाना नहीं पड़ता चरित्र आपको बचाएगा या आप चरित्र को बचाएंगे सत्य आपको बचाएगा या आप सत्य को बचाएंगे परमात्मा आपको बचाएगा या आप परमात्मा को बचाएंगे जिस परमात्मा को आपके लिए बचाना पड़ता है वो कचरे की टोकरी में डाल देने जैसा है उसका क्या मूल्य और जिस चरित्र को आप बचाते वो आपकी ही कृति है वो आपसे बड़ी नहीं हो सकती उस चरित्र को खोजें जो आकाश की तरह आपको घेर लेता फिर आप कहीं भी जाए वो आपको घेरे ही रहता है आप नरक में उतर जाएं तो भी घेरे रहता है आप कहा हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उस चरित्र के प्रति आपको होश भी रखना पड़ता वो है ही वो आपकी श्वास बन गया ऐसा चरित्र भी खोजा जा सकता है ऐसे चरित्र की खोज ही साधना है मगर कठिन है यात्रा ऐसे चरित्र को खोजना जो आपको बचाए आसान है ऐसे चरित्र को चिपका लेना अपने चारों तरफ जिसको आपको बचाना पड़े वो वस्त्रों की भांति है जो आपने ओढ़ लिया घाव भीतर होता है आपने मलहम पट्टी ऊपर से कर दी इलाज नहीं हुआ और तब आपको बचाना पड़ता है मैंने सुना है एक छोटे बच्चे को हाथ में चोट आ गई और डॉक्टर उसके हाथ पर पट्टी बांध रहा था उसके बाएं हाथ में चोट थी तो उसने कहा कि मेरे दाएं हाथ में पट्टी बांध दे उस डॉक्टर ने कहा कि बेटे तू तो पागल तो नहीं चोट तेरे बाएं हाथ में लगी पट्टी बांधना जरूरी है ताकि बच्चे स्कूल के कोई धक्का ना मार दे उसने कहा बच्चों को जानते नहीं इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप दाए हाथ में बांधे क्योंकि जहां पट्टी होगी वहीं वो लोग धक्का मारेंगे अगर बाया बचाना है तो गाय में पट्टी बांधनी जरूरी है। वो ठीक कर पट्टी बांधने से कोई गाव तो मिट नहीं जाता सिर्फ ढक जाता हमारा सारा चरित्र पट्टी बांधने जैसा है इसलिए आपके चरित्र पर कोई जरा सी बात करे तो कैसी चोट लगती ख्याल क्या जरा सा कोई इशारा कर दे आपके चरित्र पर तो कैसा चोट लगती तीर की तरह वो चोट कहा लगती है वो, लगती। वो उसकी बात से नहीं लग रही वो आपके घाव से लग रही जो पट्टी के भीतर छिपा जब कोई आपके चरित्र की आपसे चर्चा करने लगे और आपको कोई चोटने लगे तो समझना की घाव भर गया चरित्र उपलब्ध हुआ लेकिन चोट लगती चोट लगती भी इसलिए है कि बात सच होती है कहीं तो चोट नहीं लगेगी जो आदमी चोर नहीं है उसे कोई चोर भी कह दे तो चोट नहीं लगेगी वो हंसेगा, था वो समझे जाती आदमी ताकत लेकिन कोई चोट नहीं लगेगी चोर से चोर कहने तो चोट लगती है क्योंकि पट्टी के नीचे घाव है आपकी चोट से पहचान आ जाती है कि घाव कहाँ है किस बात पर आप क्रोधित होते हैं उससे आपके घाव की खबर मिलती है किस बात से आप बेचैन परेशान होते हैं उससे भाव की खबर मिलती है और लोगों को भी पता है कि जहां जहां पट्टियां हैं वहां वहां गाँव बच्चों को ही पता नहीं है बड़ों को भी पता है और वो भी जहां जहां पट्टियां हैं वहां वहां चोट करते रहते हैं ला से कहता है कि चरित्र घटिया है अगर उसे बचाए रखने की चेष्टा करनी पड़ती है जिस चरित्र को बचाने की चेष्टा करनी पड़ती है वो चेष्टा से पैदा हुआ चरित्र है इसे थोड़ा समझ लेते चरित्र दो प्रकार का है एक तो आविर्भाव है एक तो सहज आपके भीतर की खिलावट और एक आरोपण अविर्भाव नहीं आप भीतर कुछ और होते बाहर से आप कुछ और थोप लेते एक तो चरित्र है धर्म और एक चरित्र है नीति वो नीति घाव वाला चरित्र है नीति उपयोगिता का दृष्टिकोण है जो उपयोगी है जिस समाज में चलने में सुविधा होगी जिस सफल होने में आसानी होगी जिस महत्वाकांक्षा सुगमता से तरफ होगी जिस लोगों से टकराहट कम होगी वो चालाकी है नीति चालाकी है वो जो होशियार लोग हैं सब तरह की नीति अपने चारों का खड़ी कर लेते हैं उससे उनको अन्य से खोने की सुविधा मिल जाए, इसे थोड़ा समझ लें अगर आपको चोरी ही करनी है तो आपको मंदिर जरूर जाना चाहिए उससे लोग कम सच सक कर सकेंगे की ये आदमी और चोर हो सकता है अगर आपको बेईमानी ही करनी है, तो आपको ईमानदारी का खूब गुणगान करना चाहिए उसमे कंजूस नहीं करनी चाहिए और जब भी कभी ऐसा मौका मिले लोक प्रदर्शन का तो ईमानदारी का प्रदर्शन भी करना चाहिए बात ही नहीं छोटे मोटे मौके जो भी मिल जाए ईमानदारी प्रदर्शित करने के वो जरूर उनका उपयोग कर लेना चाहिए तो आप बड़ी बेईमानी करने के लिए मुक्त हो जाते कोई शक भी नहीं कर सकेगा की ये आदमी और बेईमान इस आदमी ने इतना दान दिया है अस्पताल के लिए इतना स्कूल के लिए इतना आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए ये आदमी और बेईमान अगर लाख दो लाख दान खर्च करने पड़े तो करने चाहिए अगर आपको करोड़ दो करोड़ का पोषण करना हो तो आप सुरक्षित नीति आपकी रक्षा है अंग्रेजी में जो वो कहते हैं की ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी वो ठीक वो पॉलिसी ही है ऑनेस्टी नहीं ऑनेस्टी का पॉलिसी खुश्याल तो लेना देना होशियारी है चलता है चालाकी है गणित है हिसाब है अनुश्चित जो हिसाब है वो ईमानदारी के द्वारा नहीं मानी करते हैं जो नासमझ है वो सीधी बेईमानी करते हैं फंस जाते बेईमान फंसते हैं समझ समझना सिर्फ नासमझ बेईमान फंसते हैं समझदार बेईमान नहीं फंसते क्योंकि वो जो करते हैं उससे बचने का पूरा उपाय कर लेते हैं। उन्हें पकड़ना अति कठिन है उन पर ध्यान जाना अति कठिन है कि तो वो ऐसा कर रहे हो चरित्र नैतिक चरित्र ऊपरी चरित्र जो समाज में कुशलता से जीने की कला है वो ऊपर से थोपा हुआ भीतर आदमी बिल्कुल उल्टा होगा तो जो आदमी बहुत ब्रह्मचर्य की चर्चा करे समझना कि काम वासना भीतर गहरे में खड़ी जो आदमी सत्य की बहुत बात करे समझना कि झूठ बोलने की तैयारी पर शा उल्टे का ध्यान रखना उल्टा जरूर भीतर होगा उसी को छिपाने के लिए इतना आयोजन किया जा रहा है उसी को भुलाने के लिए हो सकता है आपको ही धोखा देने के चेष्टा ना हो खुद को धोखा देने की चेष्टा हो वो खुद ही भूल जाना चाहता हो पश्चिम के मनुष्य जिन्हें आप साधु संयासी कहते हैं उनके संबंध में बड़ी हैरानी से सोचते हैं आपके साधु संयासी ब्रह्मचरी ब्रह्मशेरी ब्रह्मचरी की रट लगा पश्चिम के मनस्वित कहते हैं कि इतनी रतन का एक ही अर्थ हो सकता है कि भीतर कामवासना वासना से में धक्के मार है। नहीं तो ये रतन खो जाएगी कामवासना भीतर में होगी तो ये ब्रह्मचरी की रटन किसके किस चीज को छिपाने किस चीज को मिटाने किस चीज को ऊपर आवरण खड़ा करने के लिए होगी ये ठीक हो जाएगी जब चरित्र पूरा होता है तो नीति खो जाती धर्म ही रह जाता नीति है दूसरे को देखकर अपने व्यवहार को अनुशासित करना और धर्म है जीवन के परम नियम के साथ बहना दूसरे को देखने का कोई सवाल नहीं इसलिए धार्मिक आदमी अक्सर विद्रोही होगा और नैतिक आदमी अक्सर कंजर्वेटिव होगा व्यवस्था के साथ हमेशा राजी होगा क्योंकि तो उसकी सारी नीति व्यवस्था के साथ अनुरूप होने की है वो व्यवस्था से जरा भी इधर उधर नहीं जाना चाहता क्योंकि व्यवस्था में रहते ही शोषण हो सकता है व्यवस्था में रहते हुई सफलता हो सकती है व्यवस्था में रहकर ही अहंकार की तरफ हो सकती है धार्मिक आदमी अक्सर व्यवस्था से अनुकूल नहीं पड़ेगा क्योंकि वह एक महान नियम के अनुकूल हो रहा है मनुष्यों के बनाए हुए नियम अब छोटे पड़ते उनसे तालमेल बैठ भी सकता है नहीं भी बैठे मैं इसको कसोटी मानता हूँ कि जब बुद्ध जैसे या जीसस जैसे व्यक्ति का जन्म हो या कृष्ण या लाउस्ट जैसे व्यक्ति का जन्म हो तो लाल से या कृष्ण या बुद्ध के साथ जिस समाज का तालमेल बैठ जाए वो समाज धार्मिक है और अगर न बैठे तालमेल तो वो समाज अधार्मिक है आपका कथाकथित साधु महात्मा उसका तालमेल समाज से बिल्कुल बैठा होता वो तो बिल्कुल ऐसा बनता है जैसे कि बिजली का पिलक बिल्कुल बैठ जाता बनाया गया है समाज के लिए बिल्कुल बैठ जाता है साची में डाला हुआ जो महात्मा समाज के साथ ऐसा बैठ जाता है जैसे सांची में डाला हो उसका धर्म से कोई संबंध नहीं है नीति से जरूर संबंध है उसने सब बातें अपने को काट छाट के नीति के अनुकूल बना लिया समाज उसे सिर पर लेगा समाज उसका आदर करेगा सम्मान करेगा प्रतिष्ठा देगा क्योंकि वो समाज का अनुचर है छाया है लेकिन अगर कोई व्यक्ति जीवन के परम नियम के साथ अपनी एकता का साथ देगा तो समाज के और उसके बीच कई अड़चने खड़ी हो जाएंगी जो स्वाभाविक है क्योंकि तो समाज अभी साधु होने के स्तर पर नहीं है। यदि आप चरित्रवान हैं समाज को देखकर तो ध्यान रखना यह चरित्र बहुत कामना आएगा एक सामाजिक उपयोगिता है एक औपचारिकता है एक व्यवहार कुशलता है उस चरित्र की खोज करें जिससे आप प्रकृति के साथ एक हो ये दो बातें ध्यान में रखें समाज के साथ एक होने की जो चेष्टा है उससे एक चरित्र मिलेगा लेकिन वो चरित्र ढकोसला होगा पाखंड होगा और उसे बचाए रखने की निरंतर चेष्टा करनी पड़ेगी क्योंकि वो आपके जीवन में सीधा नहीं आया है ऊपर से लादा गया है वो एक बोझ है जिसे ढोना पड़ रहा है जिससे आप किसी भी क्षण उतार के हल्के होना चाहेंगे लेकिन मजबूरिया उसे उतारने में महंगा में पड़ता है बड़े व्यस्त न्यस्त स्वार्थ है वो जिंदगी में असुरक्षा आती है इसलिए उसे ढोए रखना उचित है और फिर धीरे धीरे आप बोझ के आदि हो जाते फिर तो अगर कोई कहे भी कि ये बोझ उतार दो तो दुश्मन मालूम पड़ता है क्योंकि बोझ लगता है संपत्ति है जो चरित्र आपने समाज को ध्यान में रखकर पैदा कर लिया है वो संपत्ति नहीं है बोझ है। उस चरित्र की तलाश करनी जरूरी है जो जीवन कि धार्म के साथ एकता खोजता है अल्लाह से उसी जीवन के नियम को ताओ कहता है घटिया चरित्र वाला मनुष्य चरित्र बचाए रखने पर तुला है इसलिए वह चरित्र से वंचित है श्रेष्ठ चरित्र वाला मनुष्य कभी कर्म नहीं करता है श्रेष्ठ चरित्र का अर्थ ही है जो आपके भीतर जन्म गया आप इसलिए सच नहीं बोलते कि सच बोलने से समाज में प्रतिष्ठा हो, इसलिए भी सच नहीं बोलते कि सच बोलने वाला कभी जेल नहीं जाएगा इसलिए भी सच नहीं बोलते कि नरक से बच जाएंगे स्वर्ग जाएंगे बल्कि इसलिए सच बोलते हैं कि सच बोलने में आपने जीवन का आनंद अनुभव किया है भविष्य में नहीं अभी इसी क्षण जब आप सत्य बोलते हैं तो आप जीवन के निकटतम होते हैं उसकी धारा के साथ एक होते हैं जब भी झूठ बोलते हैं तब धारा से टूट जाते हैं ये एक भीतरी अनुसंधान है जब भी आप सत्य बोलते हैं तब आप निर्बोझ होते हैं निर्दोष होते हैं हल्के होते हैं मुक्त होते न कोई अतीत होता न कोई भविष्य होता जब भी आप झूठ बोलते हैं तो अतीत होता है भविष्य होता है समाज होता है फिर इस झूठ को बचाए रखना पड़ेगा एक झूठ के लिए फिर हजार झूठ बोलने पड़ेंगे और उसके लिए निरंतर ख्याल रखना पड़ेगा कि आपने कहा झूठ बोला क्या झूठ बोला फिर उस झूठ से विपरीत कुछ न बोल जाए इसकी सतत जागरूकता रखनी पड़ेगी तो झूठ एक चिंता बन जाएगी लाभ उसमें हो सकता है लेकिन वो लाभ जो चिंता उसमें पैदा होती है उसके समक्ष कुछ भी नहीं वो चिंता बहुत भयंकर और बड़ा जो उपद्रव है वो ये है कि जितना इस झूठ में आप व्याप्त होते जाएंगे उतना जीवन की धारा से दूर हटते जाएंगे क्योंकि जीवन की धारा सत्य है तो जब कोई सत्य बोलता है समाज को ध्यान में रखते तब उसको सत्य का कोई मूल्य नहीं वो भी एक प्रकार का झूठ है इससे थोड़ा समझने में कठिनाई होगी इसे इस तरह समझना जरूरी है कि आप झूठ क्यों बोलते हैं इसलिए उससे कुछ, कुछ लाभ होगा अगर लाभ सच बोलने से तो होता हो तो आप सच भी बोलते हैं लेकिन ध्यान लाभ पर है तो झूठ और सच में बहुत फर्क नहीं है अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल के निकल जाऊंगा उपद्रव से तो आप झूठ बोलते हैं अगर आपको लगता है कि सच बोल के निकल जाऊंगा उपद्रव से तो आप सच बोलते हैं लेकिन दोनों ही हालत में दृष्टि आपकी उपद्रव के बाहर होने की दोनों समान है सत्य भी एक साधन है झूठ भी एक साधन है लक्ष्य एक लेकिन जो व्यक्ति इसलिए सत्य तो बोलता है न तो हानि का सवाल है न लाभ का और ध्यान रहे जरूरी नहीं की सत्य में सदा लाभ ही हो जो लोग ये सिखलाते है कि सत्य में सदा लाभ ही होगा वो भी आपके लाभ को ही ध्यान में रख के ये बातें कर रहे हैं भारत ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक बना रखा है सत्य में जयते सत्य सदा जीतता ऐसा कहीं तो दिखाई नहीं, नहीं पड़ता लेकिन लोग जीत में उस सुख है सत्य में उस सुख नहीं है अगर सत्य जीतता हो तो लोग सत्य में भी उस सुख हो सकते हैं नहीं तो उसमें उनकी कोई उत्सुकता नहीं अगर पक्का पता चल जाए कि असत्य ही जीतता है तो लोग असत्य बोलेंगे लोगों का रस जीत में है सत्य में नहीं तो मैं नहीं कहता आपसे कि सत्य सदा जीतेगा जरूरी नहीं बहुत बार हारेगा सच तो यह है कि ज्यादा हारेगा बजाय जीत जो जीतने के बीच आप रह रहे हैं वो सब झूठ है मैं नहीं कहता सदा जीतेगा लेकिन यह मैं जरूर कहता हूँ कि सत्य सदा आनंदित होगा जीत तो दूसरों से संबंधित है आनंद भीतर की बात है सफलता तो दूसरों की बात है जीस को सूनी लगी वो झूठ बोलने से बच रखती थी इतना ही कहना काफी था जिस कहते थे कि ईश्वर का पुत्र ये उनकी प्रति थी ये उनका सत्य था ये उनका अनुभव था कि वो ईश्वर के साथ इतने एक है जैसे बाप और बेटे के साथ एक होता जैसे बेटा बाप का विस्तार है ऐसा ही जिस को बोध था कि मैं उसी परमात्मा का विस्तार हूँ ये बोध इतना प्रगाह था कि ये उनका सत्य था ये इतनी सी बात कहने से जीकर बच सकते थे कि नहीं ये तो सिर्फ एक प्रतीक है एको तो मैं ईश्वर का पुत्र हूं ये कोई ऐतिहासिक बात नहीं ये कोई सत्य नहीं ये तो सिर्फ एक पैरेबल एक बोध प्रसंग एक समझाने का ढंग इतना कहने से बच सकते थे इतने ही उनके विरोधी सुनना चाहते थे कि वो साफ साफ कह दे पर के नहीं पर जो उनका सत्य था वो उसे जरा भी नहीं हटेंगे असफलता है जगत की दृष्टि जगत की दृष्टि में नहीं जीसस के जो निकटतम अनुयायी थे उनको भी लगा कि तो सब खत्म हो गए आखिरी क्षण तक जीसस के अनुयायी भीड़ में खड़े ये देख रहे थे तो आखिरी क्षण में कोई न कोई चमत्कार होगा और सत्य जीतेगा लेकिन जी सब सूलि पर चढ़ गए समाप्त हो गए तो शिष्य भी घबरा गए ये तो सत्य की मौत हो गई सत्य सूलि पर लटक गया और सोचा था सत्य जीतेगा अंततः जीत जाएगा बीच में छोटी मोटी हार हो सकती है लेकिन अंततः जीत जाए मैं नहीं कहता कि सत्य जीतेगा सच तो यह है ज्यादा संभावना है सत्य के हारने की क्योंकि हार और जीत बाहर से संबंध है एक बात निश्चित है कि सबसे सदा आनंदित होगा हारे तो भी सूरी लग जाए तो भी असफल हो जाए तो भी तिरफकृत हो जाए तो भी असत्य सदा दुखे तो सफल हो जाए तो भी सिंहासन पर पहुंच जाए तो भी असत्य सदा दुख है असत्य सफल होगा होता है केवल ही ने राजाओं को सलाह दी है कि वो सत्य तो अपने निकटतम मित्र को ढी ना कहे क्योंकि जो अभी मित्र है बाद सत्रु हो सकता है इसे ध्यान में रखना केवल राजाओं को सलाह दे रहा है कि इसे ध्यान में रखना की जो मित्र है वो कल शत्रु हो सकता है इसलिए सत्य तो उसे भी मत कहना कल की शत्रुता को तो वो ध्यान में रखते ही बोलना अभी वो शत्रु है नहीं मित्र है। लेकिन कल की शत्रुता संघा भी है उसे ध्यान में रखना और वही बोलना जो कल वो शत्रु भी हो जाए तो भी नुकसान में पुता सम्राटों का कोई मित्र नहीं हो सकता मित्र होने का कोई उपाय नहीं जिनके हाथ में शक्ति है वो किसी के भी मित्र नहीं हो सकते उनकी मित्रता धोखा होगी, राजनीति में कोई दोस्ती नहीं सब दुश्मन है कुछ दुश्मन हैं जो जाहिर हो गए कुछ जो अभी जाहिर नहीं हुए मगर वो कभी भी जाहिर हो सकते इसलिए उनके साथ भी सच हुआ जा जीवन झूठ का एक जाल है जैसा हमने उसे बना लिया उसमें झूठ जीतता है उसमें झूठ सफल होता है उसमें झूठ सिंहासनों पर विराजमान होता है लेकिन झूठ का लक्षण उसके दीकर दहन दुख की कालिमा, मंधेरी रात की तरह वहां तो इसलिए इसलिएसनों पर भी दुख की कठिनियां ही बैठ गई सत्य आनंद है अगर आपको आनंद की सुराग मिल गई सुगंध मिल गई और आप इसलिए सत्य बोलते हैं कि यही बोलने आप निकटतम होते हैं निष्क के तो आपको चरित्र वास्तविक चरित्र से संबंध जुड़ना शुरू हो गए ऐसा जो मनुष्य है जिसको ऐसा चरित्र उपलब्ध हो गया वो कर्म नहीं करता उसमें कर्म होता है ये फर्क समझ लेना चाहिए वो कुछ करता नहीं वो रोक जानबूझ के करने नहीं जाता अब उसको कोई जरूरत नहीं रही अब तो उसके भीतर की अंतरात्मा जो कराती है वो होता है अब जब परम नियति के हाथ में उसने अपने को सौंप दिया अब जहां हवाएं उससे ले परमात्मा की वो ज्यादा है वो ये भी नहीं पूछता कि क्या है दिशा क्या है गंतव्य क्या है लक्ष्य कहा तुम मुझे पहुंचाओगे अब तो उसको कोई लक्ष्य नहीं है कोई पहुंचने की जगह नहीं है अब तो सहज होना ही स्वाभाविक होना ही स्वस्फूर्त होना ही उसका भाग्य है तो वो जो भी करता है वो करना वैसे है जैसे वृक्षों पर पत्ते खिलते हैं कोई नहीं कहेगा कि वृक्ष ने पत्ते खिलाए कोई नहीं कहेगा कि वृक्ष ने फूल लगाए क्योंकि तो कोई चेष्टा नहीं है वृक्ष का स्वभाव है कि पत्ते लगते हैं फूल खिलते हैं वृक्ष बढ़ता है आकाश में सुगंध फेंकता है बस ऐसा ही चरित्रवान व्यक्ति है उसके भीतर से भी जो होता है वो होता है वो कोई चेष्टा ऊपर से नहीं करता मैंने सुना है का एक भक्त ली टसु एक गांव से गुजर रहा लाउटे के निकटतम पहुंचने वाले थोड़े से लोगों में ली भी है एक गांव से जब वो गुजर रहा था तो उसने देखा कि राजा के गुर सवार उसके पीछे दौड़ते चले आ ग्ढे पर सवार था सवारों ने उसे रोका राजा का बड़ा मंत्री थी आया और उसने कहा कि सम्राट की आज्ञा है क्या आप चले और सम्राट के प्रधान कलाकार आप खोजें सम्राट को बड़ी उलझने हैं उन्हें हल करना है लेकर सुने कहा अगर कभी मेरे भीतर का सम्राट मुझे वहां ले आया तो मैं न जाऊंगा और दूसरा कोई उपाय नहीं नहीं लाया नहीं आऊंगा अब मैं नहीं हूं अब वो भीतर वाला ही मुझे चला था वे राज्य मंत्री और उनके साथ ही पता नहीं उसकी बात समझे या नहीं लेकिन वे वापस चले गए जैसे ही वे लौट गए वापस लिंग कचु एक कुएं पर रुका और उसने अपने कान पानी से धोए गांव के लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि तुम ये क्या कर करना जब तो लीत अजू ने अपने गधे के कान भी पानी से धोए तो उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल पागल तो नहीं हो गए तो लीत अजू ने कहा कि सत्ता का सब भी कान में पड़ जाए तो करप्ट करता है तो चार पैदा होता है इसलिए मैंने अपने काम धोया तो लोगों ने कहा इस गधे की टूट हो रहा है उन्होंने कहा जब मुझे तक करप करता है तो गधे की हालत और गधे तो वैसे ही राजनीति में बड़े उस उत्सुक होते इसका तो दिमाग ही खराब हो जाए इसने सुन है ये बिल्कुल कान खड़े किए हुए होते जब वो लोग कह रहे थे मैंने इसके भीतर देख ली कि बिजली दौड़ गई थी बिल्कुल तैयार ये कह रहा था, था जो वहां भर था ये तो मुझ पे नाराज की कहा महल छोड़ है कहा गाँव में जंगलों में भटका रहे इसके काम धो देना भी तो ये भी पाप मेरे ऊपर करता है एक्टर ने लाड एक्टर ने कहा पावर करप्शन करप्शन्यूटली सत्ता व्य विचारी और पूर्ण रूप से व्यविचारी लेकिन हम सब सत्ता की खोज में सत्य की खोज में नहीं शक्ति की खोज में उस शक्ति की खोज में हम जो चरित्र निर्मित करते हैं वो धोखा है चवंसना है सत्य की जो खोज करता है उसके जीवन में एक चरित्र आना शुरू होता है जैसे फूलों में सुगंध है वैसा ही उसका जीवन होता है उसमें कर्तत्व खो जाता है वो कुछ करता नहीं तो उससे कुछ होता है स्वैं फकीर रिंचाई कहा करता था कि बुद्ध को जब ज्ञान हुआ उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं किया और कहानी तो साफ है कि 40 साल तक वो गांव गांव गए लोगों को समझाया ज्ञान के लिए जगाया न्यास कितनों की प्यास की, कितनों में सोई प्यास को जगाया और प्रप्त किया तो कितने लोग रूपांतरित हुए चालीस वर्ष अथक भटकन थी श्रम और लंजाई कहता था कि बुद्ध ने ज्ञान के बाद कुछ भी नहीं किया तो उसके उसको तो पूछते थे कि आप बार बार ऐसा क्यों कहते हो हमें पता है कि बुद्ध 40 साल तक अथक अथक्रम में लगे रहे तो कहता था, वो तुम्हें लगता है कि वो बुद्ध की सुगंध उन्होंने कुछ किया नहीं उनसे हुआ ज्ञान के बाद उनसे कुछ हुआ ज्ञान के पहले उन्होंने कुछ किया ज्ञान के बाद उनसे कुछ हुआ इस करने और होने में सारा फर्क है एक तो है जब आप करते हैं कुछ सोचते हैं योजना बनाते हैं व्यवस्था जुटाते हैं फिर करने में लगते हैं वो आपकी अहंकार की ही यात्रा है और एक जब आप खुले हैं जहां भी जो भी जीवन की धारा आपसे करवा ले करवा ले आप सिर्फ तैयार है बहने को ना आपकी कोई मंजिल है ना कोई प्रयोजन ना कोई आग्रह है कि ऐसा हो फिर आपको कोई दुखी भी नहीं कर सकता क्योंकि जिसका कोई आभरण नहीं, उसे कोई विफलता उपरू नहीं होती, और जो कहीं पहुंचने नहीं चाहता वो तो कहीं भी पहुंच जाए वही मंजिल कहीं ना भी पहुंचे तो भी मंजिल है उसकी मंजिल उसके साथ ही है उसे कहीं अब असफलता नहीं हो सकती, रुद्ध के जीवन में कुछ हो रहा है वो हैपनिंग है डुइंग नहीं है। वो वो भी जिस दिन चरित्र का जन्म होता है उसी दिन करता खो जाता है हमारा तो मजा ये हम अपने चरित्र को भी करता है वो तो भी हम कोशिश कर, कर कर के आयोजित जिसका उसे भी हम दिखाते हैं उसका नकाम बनाते हैं एक एक तीन तरफ ऐसा ही हम अपने पर भी बनाते हैं चरित्र की धारणा सहजता की धारा सारा जगत सहज है मैं तो चां कार्य सोर गुर करते ही कंटिप्ली नहीं उठा रहा सूर्योत्सव आके आंख के दरवाजे पर दस्तक भी नहीं बैठा और कहता भी की कम से कम धन्यवाद क्यों कितना जगत का अंधकार मिटा रहा कितने समय से मिटा रहा मैंने कहानी सुनी केदनाथ अंधकार ने परमात्मा को जाके कहा कि सूरज मेरे तिखे क्यों पड़ा आखिर मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं याद भी नहीं आता कि कभी मैंने कोई नुकसान ऐसा खर्चा आज है। मैं रात घर विश्राम भी नहीं करता इसके वह से ही खाता फिर हाथी से फिर भाग जाओ शुरू होता दिन भर भागता हूँ परमात्मा ने कहानी है इसे मैं जानता हूँ इससे मेरी कोई तो मुलाकात भी अब तक नहीं आप उसने मेरे स्थान नहीं बुलाते ताकि लोग उससे पहचान और फिर कभी ऐसे भूल न करो वो अब तक नहीं हो सका तो अंधेरे को सूरज के सामने कर से भगवान सर्वशक्तिशाली हो नहीं सकता अंधेरे के सूरज के सामने वो भी ला नहीं सकता तो वो बात वही के वही फायल में पड़ी वो मुकदमा हल नहीं होगा वो होगा नहीं। जिस सूरज को पता ही नहीं कि अंधेरा है उसको क्या अहम होगा कि मैं अंधेरे को हटाता हूँ अपने स्वभाव से रखा अंधेरा अपने स्वभाव से भागा हुआ है ठीक जीवन के धारा में अपने को छोड़ देने वाला व्यक्ति को धर्म को उपलब्ध कर कुछ करता नहीं उससे तो जो होता है होता है फिर कुछ बुरा भी नहीं और भला भी नहीं क्योंकि जब हम करते हैं तब बुरा और भला होता है कोई पुरस्कार और हानि का सवाल नहीं क्योंकि हमने कुछ किया नहीं और जिस जीवन में हमारे भीतर से किया वही पुरस्कार का हिसाब रखे और वही हानियों का हिसाब रखे हम बीच से हट गए और जब कर्कटों का भाव खो जाता है तो हसमी का नहीं रह जाता जहां अहंकार नहीं है वहां कम वहां परम ऊर्जा करकट हो जाती श्रेष्ठ चरक वाला मनुष्य कभी कर्म नहीं करता या करता भी है तो कभी किसी राह प्रयोजन से नहीं या करता भी है ये भी हमारे लिए कहा गया है क्योंकि हमें वो कर्म करता हुआ दिखाई पड़ेगा हमें दिखाई पड़ते हैं प्रश्न मानना मुश्किल है कि वो कर्म नहीं करता क्योंकि ऐसा भी क्षण आ जाता है उन्होंने कहा भी है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा उठाऊंगा अब तो वो सुबर्थन कर हाथ में ले लेकर कर्म में खड़े होने लंबा कहना कठिन है कि कर्म नहीं करते अपनी तरफ से ना करते हूँ हमारी तरफ से तो दिखाई पड़ता है कर्म काफी दिखाई पड़ता है जीतस का कर्म काफी दिखाई पड़ता है करते हैं और अपनी तरफ से उनके लिए कर्म ना भी हो लेकिन हमने भी उनको देखा है तो मंदिर में लोगों ने देखा तो उन्होंने ब्याज लेने वाले लोगों को उलट दिए और हाथ में एक कोड़ा उठा लिया ले। ब्याज तो लेने वाले लोगों को कोड़ों से मार के बाहर निकाल दिया एक आदमी ने सैकड़ों दुकानदारों को खबरें दिया ये भी बड़ी हैरान कर निश्चित आदमी आदमी कहा होगा उस क्षण कोई और विराट शक्ति उसने दिक्कत से काम करनी होगी कभी तो सारे में डर गए कभी तो रा बदला लिया उन्होंने पीछे लेकिन उस क्षण में एक जवान आदमी अकेला आदमी उसने लोगों की दुकानों वाले सभी उसे दुकाने वाले निकल कोई उसे रोक ना सकता बड़ी शक्ति उसे पकड़े होगा लेकिन फिर भी हमारे लिए तो दिखाई पड़ता है कि कर्म हुआ कूड़ा हाथ में लिया लोगों को डरवाया लोगों को धक्का मारा लोगों के तखते उनके कर्म साफ है और न उसमें कहता हूँ या करता भी है क्योंकि तो सब तो में तो मुश्किल हो जाएगा हम सौरण मान लेंगे कि जो ज्ञान को उपलब्ध हो जाए वो कुछ भी नहीं करता और हम उस घटना को तो जानते नहीं जहां कर्म सहज होता वो तो हमसे आकर्षित है तो लोग उसको कहते हैं एक बात ध्यान रखना कि या कर्ता भी है तो भी कभी किसी वाह प्रयोजन से नहीं उसका कोई वाह प्रयोजन नहीं होता कोई अंतर उद्भावना होती है लेकिन वाह प्रयोजन नहीं होता अगर इस बात को हम समझ लें तो कृष्ण के चरित्र में जो शास है वो साफ हो जाए तो क्योंकि कृष्ण ने वचन दिया कि शस्त्र नहीं उठाएंगे फिर तो शस्त्र उठा लिया तो बात बड़ी गलत तो आदमी वचन का भी मालूम नहीं होता किसका भरोसे नहीं किया था इसके आश्वासन का क्या मूल्य और जिसके आश्वासन वचन का मूल्य ना हो उसको पूरा अवधार देने वाले हिंदू पागल मालूम होते और जब कृष्ण की ये अवस्था है तो, तो ना कि हिंदुओं की क्या हालत होती कोई कुछ बात है कृष्ण तो ने वचन दिया है फिर शस्त्र कैसे ले। अगर इस सूत्र को हम कंजन को तो फैलना चाहे वचन देना एक परिस्थिति की सहज और दिखा है जब वचन दिया है तब परिस्थिति और उस परिस्थिति में यही फूल चला कि वचन किसने दिया अपनी तरफ से बेचे तो वो सोच के देते कि देना कि तो नहीं देना क्योंकि तो कल परिस्थिति बदल सकती है और मैं वचन का आदमी तो अगर वो देते तो भी लीगल ढंग सकते देखते उसको कुछ सल्त रखते वो कहते हैं ये भी ऐसा हुआ ये भी ऐसा नहीं तो हुआ जो तो आप जिसको देखते ना जब वकील डॉक्यूमेंट लिखता है तो उसको इतना लंबा लिखना पड़ता है एक बात को कहने के लिए पचास लाइन का उपयोग करता वो तो इसीलिए तो उसमें जगह है उसमें पक्की जगह बनाकर कम स्थिति बदल जाए, तो इसमें जगह इसमें सगे होनी चाहिए जिनसे उपाय किया जा सके और तो ये ना कहे कि आपने वचन तोड़ दिया वचन ही इस ढंग से दोनों रहे हैं कि तो उसको तोड़ने का उपाय उसको भी कर रहे हैं लीगल डॉक्यूमेंट में ये जरूरी है लेकिन कृष्ण ने सूझी कह दिया हो रख करना ठंड कर ये वचन किसी कानून में आदमी का वचन नहीं ये एक साधु का वचन है जिसको न भविष्य का विचार है नीत का हताब तैनात नहीं है आदमी का एक बच्चे का एक तरन का निकला हुआ वचन ये हाँ नहीं उठाऊंगा इसको कुछ पता नहीं है कि देश का वचन ले रहे हैं वो तालबाज देश का वचन ले रहे हैं वो होशियार है वो जो इसको वचन दे रहे हैं वो इसे बांधने की कोशिश कर रहे वो इसके हाथ कर बांध देना चाहता कृष्ण का कुछ पता नहीं उन्होंने तो वचन दे दिया और फिर एक आई तब उन्होंने तो सबसे उठा दिया आज नीति शास्त्री बड़ी अच्छे है की कृष्ण को कैसे बढ़ाया वचन टूट कर ये आदमी धोखेबाजी धोखा नहीं मार बनाया था, था। ये आदमी धोखेबाज होता तो पहली बात वचन न देता ये आदमी धोखेबाज होता तो वचन इस ढंग से देता की तोड़ने की सुविधा रखता है ये आदमी इतना सरल है की वचन भी दे दिया और वक्त आया तो फोन भी दिया और उसको कोई अड़चन न मालूम कर एक दूसरी परिस्थिति में यही स्वाभाविक लगा कि सब कुछ का मचा ये दो अलग छालाक आदमी दोनों को साथ जोड़ के सोचता है सरल आदमी छम छीता है उसके छाओ के बीच जोर नहीं होता सिवा उसकी सहजता और कोई कंफ्यूनिटी और कोई स्थापित नहीं होता इसलिए कृष्ण मुझे अनुखी सरलता के आत्म नागरिक आपके दूसरे महात्मा के में बड़े चालों बड़े दूर का हिसाब रखकर उनको परमात्मा भी जो प्रश्न जाकर उनको प्रोत्साहन घन से कम कर लेकिन कृष्ण बिल्कुल सरल ये सरलता ऐसी जैसे बच्चे की अभी ट्रेन कर रहे हैं आपको छह बर्बाद आग हो गया और आपकी जान लेने को गया और छह बर्बाद बाद हो गया और फिर आपकी दोस्त गया आप कभी तो बच्चों को नहीं कहते कि धोखेबाज अभी छह बार पहले भी कह रहा था कि कृष्णन अभी छह भर बाद लेकिन आप बच्चों को कभी धोखा धोखाबाज नहीं कहते क्योंकि आप जानते हैं वो सहज धोखा आप दे सकते है वो नहीं हर क्षण में वो सच्चा है और दो क्षणों का हिसाब नहीं का चान चान है की वो चालाक आदमी का बने क्षण क्षण में सच्चा है और क्षण के प्रति जो सच्चाई है वो कद एक क्षण का हम कच्चा नहीं होगा हर एक क्षण है जब वो स्वस्थ के इन दोनों क्षणों में हमारे लिए हिसाब ष्ण के लिए सिर्फ एक ही था, उस क्षण में यही सहज था इस क्षण में यही प्रेज है करिंदौड़ी में कोई नहीं, कोई विरोध नहीं लेकिन हमें विरोध दिखाई पड़ता है और जिस दिन आपको विरोध न दिखाई पड़े समझना है कि आपने भी चरित्र का जन्म हुआ और जब तक विरोध दिखाई पड़े तब तक, तक समझना है कि आपका चरित्र साब है लेकिन हिंदू भी कृष्ण को ठीक से समझाने की बात उनको भी अंतम हिंदू उनके पास की बुद्धि तो नैतिक है और जब दूसरे धर्मों के लोग कृष्ण का आक्षेप उठाते तो हिंदू विचारक करनी पड़ती कुछ बातें जबरदस्ती प्रस्तावित करनी पड़ती है या तो वो कहता है कि अवतार का चरित्र अबूझ है बिल्कुल नहीं है सीधा है चरित्र का जरा भी रहस्य नहीं है तो एक बच्चे जैसा चरित्र अबूझ है, है लेकिन वो कहते अवतार का जीवन का संसा नहीं कर वो बड़ा रहस्य है तो उन्होंने किसी मतलब से उठाया होगा जो हमें पता नहीं उन्होंने बिल्कुल मतलब से नहीं उठाया अगर मतलब से उठाया तो वो चरित्र के व्यक्ति ही नहीं फिर प्रयोजन सुदर्शन उठ गया इस प्रश्न में उठाया नहीं इसमें जरा भी सोच है, सोचने में और करने में जरा सा भी फासला नहीं आपके कृत्य में और आपके विचार में फास होता है पहले सोचते हैं फिर करते या कभी आप कर लेते हैं और तो फिर पीछे बहुत पछताते हैं कि सोचा चलिए सोचने तक ऐसा तो कभी ना होता आपका सोच विचार और आपका कृत्य बड़े साष्ण का कृत्य उनकी चेतना है उसमें कहीं कोई सोच विचार नहीं जो हो गया वो उनकी परिपूर्ण से हो गया न तो इसे सोचा है न इसके पीछे वो सोच नहीं था कृष्ण के जीवन में कोई कश्य काफी न कोई पूर्व योजना न कोई कंकशा काफी प्रत्युओं की एक श्रृंखला और कृष्ण हर क्षण में सच्चे और एक क्षण उन्हें दूसरे क्षण के लिए बांध नहीं पाता अति बंधन नहीं उनकी ईमानदारी हर क्षण में सहज प्रवाहित जीवन जहां ले जाए वो जाने को तैयार है क्योंकि मैंने कभी ऐसा कहा था इसमें जीवन की धारा को वे वे कहेंगे उस जीवन की धारा पूर्व की तरफ बहती थी और उसने एक मोड़ लिया पश्चिम की तरफ करने लगे आप तो नदी से नहीं कहते जाते गंगा से कहते हैं जाते चाल नहीं है तरफ का ठीक नहीं है कभी इस तरफ कभी उस तरफ अगर तुझे सीधा सागर ही जाना है तो सीधा जाना चाहिए कभी देखते हैं कि तू इस तरफ बहरी कभी देखते हैं उस तरफ बहरी तेरी चाँद से पक्का पता नहीं चलता कि तेरी दिशा क्या है तो, तो कोई भी नहीं कहेगा कि तू गांवेबाज जहां धारा जाती है जहां गड्ढ मिल जाता जहां द्वार में जाता जहाँ जाहर बन जाती कभी वहां गति चली जाती कभी पूर्व बीमती कभी पश्चिम भी मोती कई धाराओं में कई दफा मोड़ लेती सागर तो पहुंच जाती सागर पहुंचना लक्ष्य भी नहीं है इस तरह के भाव की अंतिम पर्णति कोई ऐसा झंडा लेके नहीं चली अंदर कि सागर पहुंच के रहेंगे नहीं पहुंचे तो जीवन बेकार तो पहुंच गए तो कोई बड़ा उत्सव मनाना है जैसे सागर की तरफ बहती हुई नदी की सहेष धारा है ऐसे ही स्वभाव को उपलब्ध व्यक्ति की जीवन की होती है धारा होती स्थे स्थे वाला मनुष्य कभी कर्म नहीं करता या करता भी है तो किसी वाह प्रयोजन से नहीं वो तो जो भी करता है उसकी अंतर भावना है, है प्रयोजन से नहीं उसके कर्म बाहर से खींचे हुए नहीं है भीतर से अविर्भूत घटिया चरित्र वाला व्यक्ति कर्म करता है और ऐसा सदा किसी बाहर प्रयोजन से करता है घटिया चरित्र वाला व्यक्ति हमेशा कर्ता बना है, और जो भी वो करता है उसमें नजर रखता है कि बाहर क्या हो रहा है भीतर क्या हो रहा है इसकी उसे फिक्र नहीं और भीतर से ही जीवन का संबंध है बाहर को तो सब नाटक है खेल घटिया चरित्र वाला व्यक्ति खेल को बड़ा मूल्य दे देता है बाहर क्या हो रहा। बाहर क्या परिणाम होगा मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा घटिया चरित्र वाला व्यक्ति स्वतरंज के खिलाड़ी की तरह वो आगे की सोच रखता है की अगर मैं ऐसा चलूंगा तो दूसरा क्या करेगा फिर मैं ऐसा करूंगा तो दूसरा क्या करेगा शतरंज के जो बड़े खिलाड़ी है अंतरराष्ट्रीय वो कहते हैं जो व्यक्ति पांच चाले एक साथ सोच लेता है वही शतरंज में जीत पाता है पांच चालों का हिसाब दिमाग में होना चाहिए कम से कम ज्यादा तो हो सके उसमें कुशलता बी जाएगी घटिया चरबा वाला व्यक्ति जीवन को शतरंज का खेल समझ रहा है वो अपनी पत्नी से भी बोलता है कि पहले से सोच लेता है कि मैं ये कहूंगा तो पत्नी क्या कहेगी? उसका उत्तर क्या देना है जिंदगी एक अदालत है आनंद नहीं है वो तो पूरे वक्त लगा हुआ है कि कौन मैं ऐसा कहूंगा उसका ये परिणाम होगा वो तो परिणाम को पहले से सोच के फिर कदम हो है। इसको हम बुद्धिमान तो आदमी कहते हैं इससे ज्यादा बुद्धू आदमी खोजना मुश्किल क्योंकि वो घना बाहर कुछ लाभ का ले, लेकिन वो जो गवा रहा है उसका उसे कोई पता ही नहीं। नहींष्ठ गया वाला मनुष्य कर्म करता है लेकिन ऐसा वह वाह प्रयोजन से नहीं करता है श्रेष्ठ न्याय वाला मनुष्य कर्म करता है और ऐसा वह वाह प्रयोजन से करता है इसलिए दया धर्म और न्याय नीति है न्याय सामाजिक है दया आंतरिक है जब आप दया करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप न्याय पर ध्यान रखे सच को यह है न्याय पर ध्यान रखे तो दया हो ही नहीं सकता जिसमें कहानी कही एक दंपति ने अपने अंगूर के बगीचे में कुछ लोग काम करने बुलाए कुछ सुबह आए कुछ को दोपहर खबर मिली वे दोपहर आए कुछ को शाम खबर मिली वे शाम आए कुछ तो तब आए जबकि काम बंद होने जा रहा था जिस जैसी खबर मिली लोग आते हस्को गुरस्कार दिया लोग बड़े नाराज हो गए जो सुबह से आए थे उन्होंने कहा यह अन्याय हम सुबह से जीतो मेहनत कर रहे हैं कुछ लोग दोपहर आए उनको भी उतना कुछ सांझ आए उनको भी उतना, कुछ अभी आए ही है उन्होंने कुछ किया ही नहीं उनको भी उतना, ये कैसा अन्याय उस धनपति ने कहा मैं न्याय से नहीं देता मैं गया से देता तुम आए सुबह तुम्हें मैंने चुन दिया है तुम मुझे कहो तुमने जितना श्रम किया उससे क्या कम धन का उससे तो कम नहीं धनपति ने कहा तुम प्रसन्न हो कि भर जाओ लेकिन उन्होंने कहा वो तो ठीक है लेकिन ये जो अभी आए धनपति ने कहा उनसे तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं धन मेरा मैं लुटाता तो तुमने जितना शर्म किया तुम्हें मिल गया है उससे ज्यादा मिल गया लेकिन फिर भी वे लोग कहते गए कि नहीं आया हुआ जीस कहते हैं परमात्मा भी तुम क्या करते हो उस हिसाब से नहीं देखा तुम आए यही काफी धनपति ने दिया कि तुम आए यही काफी है तुम्हारी मंशा तो पूरी तीन काम करने की चुप गया है इसमें तुम्हारा भी कसू तुम्हें जब खबर मिली तब तुम आए इससे क्या फर्क पड़ता है इन्हीं को खबर सुबह मिल गई वो जरा जल्दी आ गए बड़ी बात तो कौन परमात्मा अपनी दया से देगा प्रेम से देगा अंतरभाव से देगा उसके पास है इसलिए देगा तुम आए इतना काफी तुमने सुना, और जब तुमने सुना। सुना जब तभी तुम इतना काफी। सिर्फ दया वाला मनुष्य कर्म करता है लेकिन किसी बाहर प्रयोजन से नहीं अंतर्भाव से तुम्हारे पास है इसलिए तुम देते हो किसी को जरूरत है इसलिए नहीं एक भिखारी को तुम देते हो दो कारण हो सकते दिखारी है भिखारी को जरूरत है इसलिए तब तुम न्यायपूर्ण आदमी हो लेकिन तुम्हारा कृत्य बाहरी है तुम इसलिए देते हो कि तुम्हारे पास ज्यादा है जब तुम दयावान हो तुम्हारा कृत्य आंतरिक और दोनों कृत्यो का गुण धर्म बिल्कुल अलग है जब तुम किसी को देते हो इसलिए उसके पास नहीं है तब तुम किसी से छीन भी सकते हो क्यूँकी उसके पास ज्यादा है तुम खतरनाक भी हो सकते हो तुम भिखारी को दे सकते हो दंपति भी छीन सकते हो कम्युनिस्ट न्यायपूर्ण उनके न्याय में कोई शक नहीं दया बिल्कुल नहीं है न्याय बुरा है मास्क जता है जिनके पास है उनसे छीनो और उन्हें दो जिनके पास नहीं इसमें कहा गलती है न्यायपूर्ण लेकिन दया बिल्कुल नहीं है इसलिए नहीं देते कि उसके पास नहीं है दया का मूल प्रयोजन और ही है क्योंकि मेरे पास है और इतना ज्यादा है जब तुम किसी गरीब को इसलिए देते हो कि उसके पास नहीं है तब तुम चाहोगे कि वो तुम्हें धन्यवाद दे न्याय धन्यवाद मांगेगा न्याय चाहेगा कि वो आभारी हो लेकिन जब तुम इसलिए देते हो कि तुम्हारे पास इतना ज्यादा है तो तुम क्या करो अगर न दो तब तुम उसने धन्यवाद ना मांगोगे बल्कि तुम उसे धन्यवाद दो कि तूने मुझे मेरे बोझ से हल्का किया तू तो राजी हुआ लेने को क्योंकि तू ना भी कर सकता था देना आसान लेकिन अगर लेने वाला ना ले तो लेने वाला इनकार कर सकता है तो तब आपका सारा धन निर्धनता मालूम पड़ेगी तूने स्वीकार किया इसलिए मैं अनुग्रही हूँ इस मुल्क में हम साधु को भिक्षा देते हैं अगर वो भिक्षा ले लेता तो उसको दक्षिणा देते दक्षिणा इसलिए कि तूने भिक्षा स्वीकार की वो धन्यवाद है वो साधु धन्यवाद नहीं दे रहा है धन्यवाद ग्रस्त दे रहा है कि तेरी कृपा अनुग्रह तूने स्वीकार किया भिक्षा स्वीकार कर ले अभी दक्षिणा ये धन्यवाद है इनकार भी किया जा सकता था तो साधु को हम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि तो उसके पास नहीं है हम इसलिए दे रहे हैं कि हमारे पास बहुत है और हम किसी को भागीदार बनाना चाहते कोई शेयर करे तो दया वाला व्यक्ति कर्म नहीं करता और उसका कोई वाह प्रयोजन नहीं है लेकिन न्याय वाला व्यक्ति रहे हुए व्यक्ति का अस्तित्व है उसको गांव से कहता है कर्म कांड वाला मनुष्य कर्म करता है वाह प्रयोजन से करता है और अगर प्रत्युत्तर नहीं पाता है, तो वो अपनी आंख तीन चलाकर दूसरों पर कर्म का लादने की जाति भी करता है तीन तरह मनुष्य एक धर्म को उपलब्ध वो, वो इसलिए करता है जो कि उसके पास इतना ज्यादा है कि वो बांटता है दूसरा न्यायपूर्ण वो इसलिए करता है कि कहीं जरूरत है कोई वाह प्रयोजन इसलिए पूरा करना और तीसरा कर्मकांड वाला व्यक्ति वो न केवल करता है वह प्रयोजन से लेकिन अगर आप न करने में उसे तो जबरदस्ती भी करेगा लेकिन करते रहेगा यह आपके समझ में नहीं आया आयागा इसमें हम बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं आप कई बार अच्छा करने में बुरे सिद्ध होते हैं क्योंकि आप अपने को इतना सही मान के बैठे हुए हैं और आपका अहंकार इतना मजबूत हो गया है कि अगर आपको दूसरों को चोट और नुकसान भी पहुंचाना पड़े तो भी आप दया करके रहेंगे आप दया नहीं छोड़ सकते जैसा तो समझे मुसलमानों ने हिंदुस्तान में न मालूम कितने मंदिर तोड़ा डाले कितनी मस्जिद कितने मूर्तियां गिरा दी इन हजार सालों में उन्होंने किस कारण ऐसा किया तीसरी कोटि का कर्म कांड वाला व्यक्ति थे मुसलमान मानता है कि परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं इस मानने में जरा भी बुराई नहीं एकदम सही है बात लेकिन जब पागल इस बात को मान लेता है कि परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं तो वो समझाने तक की राजी नहीं रहेगा अगर आप न समझे तो आस्तिन चला देगा अगर आप फिर भी ना माने तो आपको ठीक करने के लिए तलवार भी उठा लेगा आपकी मूर्ति तोड़कर रहेगा अच्छा करने की आतुरता इतनी ज्यादा है कि अगर बुराई भी करना पड़े उस अच्छा करने के लिए तो भी वो करेगा इसलिए दुनिया में धर्म के नाम पर जितने साफ होते हैं और किसी चीज के नाम पर नहीं होते क्योंकि अच्छा करने का इतना भाव रहता है कि फिर बुराई बुराई नहीं दिखाई पड़ती और लगता है ये तो अच्छा करने के लिए कर रहे हैं जब आप अपने छोटे बच्चे को चांटा मारते हैं तब आप यही कहते हैं कि तेरी भलाई के लिए हमें ऐसा करना पड़ा चांटा मार रहे हैं आप तो और तेरी भलाई के लिए और बड़ा मजा ये है कि हो सकता है आप इसलिए मार रहे हों कि उस बच्चे ने और छोटे बच्चे को पीटा और आप कहते हैं हजार का दफर कह दिया कि मारपीट नहीं होनी चाहिए और पिटाई कर रहे हैं बच्चे की समझ में बिल्कुल नहीं आता कि किस जगत का काम हुआ जिस कसूर के लिए उसको मारा जा रहा है वही कसूर और बाप बेटे से कह रहा अपने से छोटे को नहीं मारना कि और बाप बेटे को मार रहा है वो अपने से छोटा है इसलिए बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं आपके सांस बढ़ते बढ़ते करीब करीब उनका दिमाग खराब हो जाता है उनकी समझ के बाहर हो जाता की क्या हो रहा है नियम क्या है यहाँ समझ में नहीं आता अगर छोटे को नहीं मारना है तो मुझे क्यों मारा जा रहा है? अगर छोटे को मारना पास है तो मुझे मारने से रुकना चाहिए लेकिन आप उसके भले के लिए ही मार ऐसा नहीं कि आपके मारने से वो छोटे को मारने से रुक जाएगा वो भी उसके भले के लिए ही उसको बस इतना ही शिक्षा का परिणाम होने वाला है ये तीन कहे कि मनुष्य और आप खोज लेना कि आप किस तरह के मनुष्य क्योंकि मन की सदा ये इच्छा होती है कि जब भी इस तरह का कोई विचार सुने तो दूसरों के बाबत सोचे अच्छा तो ठीक फला आदमी इस तरह का मनुष्य नहीं ये दूसरों से इसका कोई संबंध नहीं लाओ से आपसे बात कर रहा और तो मैं भी आपसे बात कर रहा आप अपने लिए सोचना की आप तीन में किस तरह के मनुष्य सौ में नब्बे मौके इसी बात के है कि आप तीस तरह के मनुष्य हो कर्म कांड वाला मनुष्य सौ में नौ मौके इस बात के है कि आप दूसरे तरह के मनुष्य हो न्याय है नीति वाला मनुष्य सौ में एक ही मौका है या आप उस तरह के मनुष्य जैसा कि मनुष्य होना चाहिए धर्म वाला गाव वाला मनुष्य वो अपने लिए सोचना है और पहले तह के मनुष्य होने की तरफ ध्यान सजग रहे तो कठिनाई तो है तो वहां तक पहुँचने में लेकिन असंभावना नहीं आज इतना ही पांच मिनट रुकेंगे एक दिन के बाद